आज इक्कीस अप्रैल 2016 गुरुवार का दिवस है और हरिअ आश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है हम अभी ज्ञान भैरव पढ़ने के क्रम में 15 आरंभिक धारणाओं पर ध्यान कर चुके हैं और आरम्भिक पंद्रह धारणाएँ पर्याप्त रूप से हम रिपीट भी कर चुके हैं पढ़ चुके हैं तो आज हम उसके आगे का लेने का संकल्प लेते हैं अब आगे जो कुछ धारणाएं आने वाली हैं इसमें सभी में एक शब्द का बहुत महत्व है आगले आने वाली करीब चार धारणाओं में तो आज हम उस चीज़ को समझ लें ताकि उस शब्द का गहनता से हमारे हृदय में जब प्रबलता से उस भाव को समझना आ जाएगी तो ये धारणाओं को समझने में आसानी हो जाएगी तो आज सबसे पहले हम उस शब्द को लेते हैं जो एक शब्द है इसमें शून्य वैसे तो हम इस पर कई बार चर्चा कर चुके हैं कि योग शास्त्र में शिव को शून्य कहते हैं लेकिन यहाँ पर शून्य निश्चित रूप से शिव स्वरूप है लेकिन फिर भी शून्य के अवधारणा को हृदय में स्थापित करने के लिए हमको उसके कुछ पारिभाषिक रूप से उसको समझना ज़रूरी है कि शून्य क्या है क्योंकि जैसे ही आएगा प्रणव आदि समुच्चार आदि इसमें भी कहते हैं कि अच्छी तरह से प्रणव का उच्चारण करें और उसके बाद में इसके आता है प्लूतान्त यानी एक लंबी धीमे धीमे कम होती हुई आवाज जैसे ओम बोलते हैं जैसे तो ओम इस तरीके से उसका जो अंतिम लंबा बीमा होता हुआ जो उच्चारण है उसको हम प्लूतान्त बोलते तो इस धारणा में कहते हैं कि प्लुतान्त के बाद में शून्य पर ध्यान करें यानी जैसे ही आप ये ओम का उच्चारण करते हैं तो ओम का उच्चारण करते करते करते करते क्या होता है कि आप उसके लंबे उच्चारण के बीच में जब लगातार आप जागरूकता से उसी पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो उच्चारण कब बंद हो जाता है और कब उसके बाद में वो मन में चलने लगता है तो वो इस स्थिति को प्लूतान बोलते हैं कि लंबे समय के अंतराल के बाद में उच्चारण धीमा मद्दा होते होते होते महीन होते होते सूक्ष्म होते, होते होते वो समाप्त हो जाते है। लेकिन उस समय पर जब वो उच्चारण समाप्त होता है उस समय आपको शून्य पर ध्यान करना है तो ये शून्य क्या है फिर आगे और आएंगे जैसे प्रश्न शून्य मूल शून्य ना तो इनमें समय शून्य का महत्व है इसलिए पहले अपन ये समझ लेते हैं कि हाँ शून्य किसको बोलते हैं शून्य पर ध्यान का क्या मतलब तो पहली बात तो शून्य पर ध्यान के तीन मतलब हैं क्योंकि हम हाँ उसको सैद्धांतिक वो आपको बहुत ज़्यादा नहीं है हमारे विज्ञान विरोध में लेकिन उसके बावजूद किसी बात को हम समझेंगे जब भी तो कर पाएंगे क्योंकि जो शास्त्र में वर्णित हैं वो गुहहीं रूप से हैं ना गुप्त रूप से वर्णित है जैसे आपने उसको पढ़ा शून्य पर ध्यान करो अगर शाब्दिक मतलब लिया तो अपन सोचेंगे एक शून्य बना लो उस पर ध्यान तो ऐसा तो है नहीं इसलिए जिन ऋषियों ने उसको अंतरात्मा से समझा है जिनने उसको जिया है उन लोगों के उद्गार वो हमारे लिए मार्गदर्शक होते हैं वो हमको बताते हैं कि शून्य का क्या मतलब इसी तरह से अन्यथा बहुत ज़्यादा महत्व हमारे यहाँ थ्योरी का या सैद्धांतिक वाद विवाद का नहीं है क्योंकि यहाँ पर हम करने में ज़्यादा और समझने में कम भरोसा करते हैं जहाँ ख़ासतौर से विज्ञान भेरों की बात है लेकिन इस जगह पर हमको समझना पड़ेगा कि शून्य क्या है जब हम शून्य पर ध्यान करते हैं तो वो ध्यान एक तो बाहरी आश्रय से मुक्त हो बाहरी आश्रय क्या हैं मूर्ति है मटका है दीवार है कोई व्यक्ति है किसी व्यक्ति का चित्र है तो ऐसे किसी बाहरी आश्रय से मुक्त क्योंकि बाहरी आश्रय से किया ध्यान शून्य का ध्यान नहीं है एक दूसरा बोलते हो भीतरी आश्रय से भी मुक्त हो तो भीतरी आश्रय क्या है हमारे सुख है दुख है या हमारे अहंकार हैं अंदर की तरफ भीतर हमारी जो अंतकरण की जो भावनाएं हैं वो भीतरी आश्रय है हम किसी सुख पर ध्यान कर सकते हैं किसी दुख को साथ में लेके चल सकते हैं तो ऐसा आशरा शून्य का ध्यान नहीं है शून्य के ध्यान के लिए हमको ये भी छोड़ना पड़ेगा तीसरी बात वो कहते हैं वो क्लेशों से मुक्त हो ये बहुत विशिष्ट बात है मतलब बाहरी आश्रय भीतरी आश्रय तो आसानी से समझ में आ जाते हैं लेकिन जब हम ध्यान करें शून्य का तो वो ध्यान क्लेश से मुक्त हो तो क्लेश से मुक्त होने का क्या मतलब तो इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि क्लेश से मुक्तता क्या है ये पांच तरह के क्लेश होते हैं जो योग शास्त्रों में लिखे हैं अविद्या अस्मिता द्वेष और अभिनिवेश इनकी वासनाएं होती हैं इन पांचों क्लेशों की वासनाएं होती हैं यानी इनके प्रति अतृप्ति का भाव होता है वासना का मतलब होता है अतृप्ति का भाव जिसको हम तृप्त करने का प्रयास करते हैं और वो प्रयास कभी पूरा नहीं होता का दुख नहीं क्लेश शब्द का मतलब निश्चित रूप से दुख है लेकिन वो दुख क्या है देखो आपको कहो दुख तो आप कहते तो किसी ने मेरे को गाली दे दी तो दुख किसी ने मेरा मैं कहना नहीं माना बच्चे ने मेरे को घर से निकाल दिया आप कुछ भी कहो तीन पाँच में किसी एक के अंतर्गत आ जाएगा वो तो संसार में जितने दुख हैं वो क्लेश के कारण होते हैं और वो क्लेश का ऋषियों ने वर्गीकरण किया कि ये है ये पांच कारण हैं क्लेश के आप कोई सा भी संसार का दुख ले लो तो उन पांच में से एक कारण जरूर आपको मिलेगा तो ये जब अपन कारण हटाएंगे जीवन से किसी ने एक प्रश्न पूछा था कि जिंदगी में क्या ऐसी अवस्था आती जब इनमें से किसी एक की भी जरूरत हो तो गुरु ने उत्तर दे जिंदगी में एक भी कारण ऐसा नहीं है कि इनकी ज़रूरत है फिर भी हमने पांचों को पाल रखा है जैसे हम गाय को पालते हैं तो भी हमको दूध देगी घी देगी गोबर देगी काम में आ गए। ऐसे हम इन पांच क्लेशों को पाले हुए हैं और इतने ज़ोर से सीने से लगाए हुए हैं कि हमको ही नहीं मालूम कि हम क्या गलती कर रहे हैं क्योंकि हमने इन क्लेशों को इस तरीके से सीने से लगा रखा है हम उसी के बारे में पहले आज समझेंगे क्योंकि जब तक ये नहीं समझेंगे आगे की धारणाओं को समझने में कठिनाई आएगी क्योंकि उसमें तो अपन ने यह लिख दिया है कि भाई क्लेशों से मुक्त हो लेकिन क्लेश है क्या और उससे मुक्त होना कैसे है ना अपन अपन कह देने से मात्र से नहीं समझ आती लेकिन जब हम उसका वर्गीकरण करते हैं उसको सिस्टमेटिक तरीके से समझते हैं तो फिर हमको कदम उठाना आसान हो जाता है तो ऐसे कहने को तो संसार में दुखी दुख हैं ढेर दुख हैं लेकिन हम उनकी जड़ों को अगर काट देंगे तो सारे दुख समाप्त हो सकते हैं तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि हमारे दुखों का कारण क्या है? तो ये पंच क्लेश बोलते हैं उनको पांच क्लेश होते हैं ये योग शास्त्रों में लिखे हैं पांच क्लेश तो पाँच क्लेशों को अगर हम समाप्त करते हैं तो हम दुखों से मुक्त हो सकते है ना क्योंकि आनंद का रास्ता तभी खुलता है जब हम इन पांचों क्लेशों से अपने आप को मुक्त करते हैं क्योंकि विज्ञान भैरव का रास्ता कहाँ का है सर्वोच्च आनंद का है सर्वोच्च अनुभव का है शिव रूपता का है तो वो हृदय के अंदर तभी प्रफुल्लित होती है जब हम अपने जीव भाव में जो कमियां हैं उनको दूर करते चले तो हमारी जो कमियां हैं उनमें सबसे बड़ी चीज़ क्या है हम बाहरी चीज़ों पर एक तो निर्भर करते हैं हमारी निर्भरता भीतरी चीज़ों पर है और हमारी निर्भरता क्लेशों पर है तो हम इन क्लेशों को सीने से लगाए हुए हैं तो इनको समझें अपन कि क्या है ये पांच क्लेश हैं पहला है अविद्या अविद्या का मतलब होता है अज्ञान जो हमारा ज्ञान है वो गलत ज्ञान है अब वो गलत ज्ञान के उन्होंने फिर उसके ऊपर थोड़ी सी व्याख्या अलग से और पहले अपन इनको समझ लें फिर उसको अलग अलग समझेंगे अविद्या को अंग्रेजी में बोलते हैं इग्नोरेंस हाँ एक और शब्द है जो अधिक मतलब कहना चाहिए कि क्लिष्ट है और थोड़ा साहित्यिक शब्द है उसको नेसियंस बोलते हैं है ना? N-E-S-C-I-E-N-C e -S -C -I n c सी नेंस का मतलब होता है अज्ञान है ना या अविद्या तो पहला है इग्नोरेंस या अविद्या दूसरा है अस्मिता या फाल्स ईगो झूठा अहंकार सच्चा अहंकार भी होना चाहिए फिर क्या है अगर झूठा अहंकार है तो सच्चा अहंकार भी है ये पूरा विश्व में हूँ ये सच्चा अहंकार है कि मैं शिव हूँ और ये पूरा विश्व मुझसे अलग नहीं है ये वास्तविक सच्चा अहंकार है लेकिन मैं श्यामलाल हूँ मैं रामलाल हूँ मैं कृष्णलाल हूँ और मैं पढ़ा लिखा हूँ मैं सुंदर हूँ मैं धनवान हूँ मैं मालिक हूँ ये हमारे फालसी गो हैं सारे तो ये हमारे दूसरा दूसरा दुख का कारण है फालसी क्लेश का कारण है फालसी तीसरा है राग अटैचमेंट जिसे मुझे अपने बच्चे से अटैचमेंट तो वो बच्चा तो अपने कर्म करके संसार में आया उसके साथ उसके सुख दुख लिखे ही हैं आप मात्र उसको संसार में लाने के निमित्त हो आपका उस पर उसके प्रारब्ध पर क्या कोई अधिकार है बिल्कुल भी नहीं आप उसका किस्मत लिखना है का कोई अधिकार नहीं है आपको उतना ही अधिकार है जितना ही सांसारिक रूप से उसको सुरक्षित रखना पालन करना बड़ा करना लेकिन उसके ज़िंदगी के सुख दुखों पर आपका कोई पारमार्थिक अधिकार नहीं हमको ऐसा लगता है कि हमको है हम उसको दुखी नहीं होने देंगे ये मोह है या हम चाहते हैं कि जो हमारे हैं वो दुखी नहीं हो और जो हमारे नहीं हैं वो होते कितने भी दुखी हमको क्या करना है हाँ। तो यहाँ पर फिर दोनों बातें है मोह मोह एक सापेक्षिक शब्द है जब हम कुछ लोगों के लिए सुख और बाकी लोगों के लिए उस सुख की कामना नहीं करते कुछ लोगों के लिए धन और बाकी लोगों के लिए धन की कामना नहीं करते अभी यहाँ पर मान लो पांच बिस्तर हैं और तीन परिवार सोने के लिए आ जाए भीड़ भाड़ में तो एक परिवार में एक बच्चा साथ में होगा पत्नी हो तो बोले हमको मिल गया बिस्तर बस ठीक है बाकी कोई भी कुछ भी कराया हमारा काम हो गया ये क्या है मोह है सिर्फ हमको हमारे परिवार की चिंता है सिर्फ हमको अपने शरीर की अपने शरीर से निकटवर्ती की चिंता और इसमें भी ग्रेडेशन है हमको सबसे पहले अपने आप की चिंता है दूसरे नंबर पे पत्नी की चिंता है तीसरे नंबर पे बच्चों की चिंता कभी हमें सोचना है कि हमको बराबर की चिंता है कभी हम कहते हैं कि नहीं हम जहाँ से ज़्यादा उसको चाहते हैं झूठ बोलते हैं अगर सिर ले कर चल रहे हूँ अपनी पत्नी को और डूबने लग गए तो पत्नी को फेंक दोगे और फिर बाहर निकल जाओगे क्योंकि ये हम झूठ बोलते हैं कि हम अपने आप से ज्यादा किसी को प्रेम करते हैं अपने आप से ज्यादा कोई किसी को प्रेम नहीं करता ये झूठा है ये संसारिक व्यक्ति कभी ऐसा नहीं कर सकता है कि वो अपने आप से ज़्यादा किसी और को चाहे इसलिए वो सबसे पहले उसका मोह अपने शरीर से दूसरी बात उसके उन लोगों से है जिससे उसका परिवार बनता तीसरे उसके फिर दायरा बढ़ता जाता है अभी आपको दो व्यक्तियों में से एक को चुनना होगा कि एक महेश्वर का निवास एक बड़वा का था आप बोले नहीं महेश्वर वाला को बचा दो अपन तक क्योंकि अपने वाला है क्योंकि हमारा है ना अपनेपन का दायरा बढ़ता, बढ़ता जाता है लेकिन एक क्लोज सर्किट है जिसमें सबसे केंद्र में आप खुद हो वो आपने खुद को बचाना चाहोगे फिर उसके बाद में परिवार आए उसमें भी ग्रेड है पिताजी ज़्यादा अच्छे लगेंगे काका की तुलना में और काक जी की तुलना में माता जी ज़्यादा पहले आए तो निश्चित रूप से हम अपने मोह के दायरे में तुलना है जहाँ कुछ हमारे अपने हैं और कुछ कम अपने हैं जो कुछ और कम अपने हैं इस तरह से ये एक पिरामिड है ये मोह का पिरामिड है जिसके शिखर पे हम खुद बैठ जाते हैं जाके क्योंकि हम अपने आप को सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं हम पत्नी को या बच्चों को भी प्रेम क्यों करते हैं उपनिषद इसका जवाब देता है उपनिषद कहता है पत्नी पत्नी होने के लिए अच्छे नहीं लगती। ये मैं आपके किसी के घर में झगड़े करवाने के बात मारता। <laughs> लेकिन ये सत्य है जो आध्यात्मिक सत्य को हमको उसको वैसे ही स्वीकार करना चाहिए कि पत्नी पत्नी के लिए अच्छी नहीं लगती वो आत्मा के लिए अच्छी लगती पुत्र पुत्र के लिए नहीं अच्छा लगता वो आत्मा के लिए अच्छा लगता है आप कभी तैतृय उपनिषद पढ़ना आपको ये बात स्पष्ट पढ़ने को मिलेगी कि हमको जो कुछ अच्छा लगता है वो अपने स्वयं की जीव आत्मा के लिए अच्छा लगता है पत्नी पत्नी के लिए नहीं अच्छी लगती है ना सच अगर देखा जाए तो हम उसको सिर्फ इसलिए पसंद करते हैं कि वो हम अपने आप को प्रेम करें इसको गहराई से चिंतन करेंगे तो समझ आ जाएगी बात कि हमको हमारी ईगो भी सेटिस्फाइड होती है हमको हमारी आवश्यकताएं पूरी होती है हमको हमारा चाहा हुआ सुख मिलता है इसलिए हम उसको प्रेम यानी सशर्त है कोई प्रेम नहीं है ये ये हमारी आवश्यकताएं हैं इसलिए ये हमारी फाल्स ईगो है तो मोह जो है वो अविद्या से पैदा होता है अविद्या से पैदा होने वाली चीज़ें क्लेश क्लेश के रूप में अविद्या अस्मिता तीसरा है राग अविद्या अस्मिता तीसरा राग राग मतलब अटैचमेंट अभी एक जो पढ़ा अपन ने अस्मिता फालसी को कि मैं पढ़ा लिखा हूं मैं धनवान हूं मैं हिंदू हूं या महेश्वर का वासी हूं राग में हमारा उन कुछ लोगों से अटैचमेंट और कुछ लोगों से कम अटैचमेंट उससे कम अटैचमेंट उससे कम अटैचमेंट राग का उल्टा है लेकिन यहां अपन अच्छी तरह से समझ लें राग अगर बुरा है तो हम कहें उससे उल्टी चीज तो अच्छी होना चाहिए लेकिन द्वेष और राग एक ही सिक्के के दो पहले जब हम किसी एक से प्रेम करते हैं तो उसी कीमत पर दूसरे से नफरत करते हैं। वास्तव में प्रेम और नफ़रत दोनों एक ही सिक्के के दो पहल हैं अगर किसी ने पूछा था कि प्रेम का विलोम क्या है तो आप साधा साधारणतः क्या जवाब देंगे नफरत प्रेम का विरोध है ना? जिसको एंटोनियम बोलते हैं विलोम शब्द जैसे दिन का उल्टा रात सुख का उल्टा दुःख ऐसे प्रेम का उल्टा क्या है अपन सामान्यता का जवाब देते नफरत नहीं प्रेम का उल्ट मतलब उल्टा बिल्कुल नफरत नहीं है ये परम सत्य है कि नफरत भी प्रेम का एक रूप है ये मोह और मोह जब बदलता है तो द्वेष में बदल जाता है आपने कभी देखा कि एक अनजान व्यक्ति से आप नफरत करते जी दोस्त भी दुश्मन में बदलेगा रिश्तेदार से ही आपको नफरत होगी जिससे कोई सरोकार नहीं है उससे कभी आप नफरत करोगे अभी कोई टूरिस्ट आया जिसको सामने से निकल गया अब उससे ना तो आपको प्रेम है ना नफरत सचमुच में प्रेम और नफरत एक ही सिक्के के दो पहलु जिससे नफरत होती है उसी से प्रेम होता है प्रेम होता है तो हम कुछ अपेक्षा करते हैं अपेक्षा पूरी नहीं होती तो उसे नफरत क्या लगे तो वास्तव में ये अटैचमेंट का दूसरा रूप लेकिन फिर प्रेम का विलोम क्या है इसको बोलते इंडिफरेंस यानी कोई सरोकार का न होना ये प्रेम से होता है कोई सरोकार नहीं हमारे तुम सुखी रहो तो तुम्हारे घर में रहो तुम दुखी रहो तो अपने पास रखो हम कुछ नहीं जानते तुम्हारे बारे में हमको कोई सरोकार नहीं है तटस्थता उससे जब हम बिल्कुल दूर हो जाते हैं यानी हमको उसके सुख दुख की कोई चिंता न हो तो उसको बोलते हैं प्रेम का दुरोध विलोम जिसे कविदास जी ने जी ने बताया था कि कोई आप के प्रति दुराचार करे दुर्व्यवहार करें तो आप क्या करोगे हम या तो उससे नफरत करने लग जाते क्योंकि हमारी अपेक्षा थी कि तुम हमसे सदव्यवहार करो तुमने करा दो दुर्व्यवहार तो हम उससे नफरत करने लग जाते हैं दास जी कहते हैं कि उसको चित से उतार दो बड़ी मार करता की चित से दिया उतार कबीरदास जी कहते हैं कि आप अब उसको चित्त से उतार दो वो व्यक्ति आपकी नफरत से तो प्रसन्न होगा क्योंकि आपके हृदय में नफरत पैदा करना तो उसका उद्देश्य था तभी जैसे आपको किसी ने गाली दी क्यों दी कि आपके हृदय में उसके प्रति नफरत पैदा हो हृदय के अंदर चुभे कुछ लेकिन अपन ने उसको हृदय से उतार दिया हृदय से उतारने का तो मतलब होता है इनडिफरेंस हो जाए हमको कोई सरोकार नहीं तुम तारीफ भी करो तो कहीं हमको खुशी नहीं होगी तुम गाली भी दो तो हमको कोई दुख नहीं होगा हम वैसे ही शांत चित्त अंदर से बने रहेंगे तो ये तो चीज़ है अब तुमको जो सजा मिले सामने वाले को गाली देने वाले को वो परमेश्वर देगा जो सजा मुझे कुछ सरो करा तुम खुश रहो तो बहुत अच्छी बात है तुम्हारे प्रॉब्लम तुम्हारे साथ है दुखी हो तुम्हारी प्रॉब्लम है यहने आपको अगर किसी की बात अच्छी ना लगे तो उसको हृदय से उतार दो बजाय इसके कि हम उसको सामना करें क्रोध करें क्योंकि ओसा करने से हम उसका नहीं अपना ही कुछ भी बिगाड़ते सामने वाले का कुछ भी नहीं बिगड़ता जब हम ऐसा करते हैं। क्रोध करने से क्रोध करने वाला का हृदय जलता है नफ़रत करने से नफरत करने वाले का हृदय जलता है तो इन क्लेश के अंदर है ना जिसके दुख के वर्गीकरण हैं सबसे पहले अविद्या अस्मिता है ना झूठा अंका तीसरा राग अटैचमेंट इसका उल्टा द्वेश है ना किसी से नफरत और अंत में अधिनिवेश अब ये भी एक दुख का कारण है अधिनिवेश है मृत्यु का डर हाँ। या अधिक जीने की तमन्ना ये बड़े बड़े विद्वान हो जाते हैं बड़े बड़े संतों के रूप में प्रतिष्ठित हो जाते हैं उसके बावजूद अभिनिवेश की वासना खत्म नहीं होती अभिनिवेश की वासना फियर ऑफ डेथ मृत्यु का डर यह दुख का संसार में बहुत बड़ा कारण है हम बीमारी से क्यों डरते हैं मृत्यु के वजह से दुर्घटनाओं से डरते हैं मरने के डर से और ये हमारे अवचेतन मन में चाहे हम दिमाग रूप से मजबूत हो जाने की कोशिश करें हमारे अवचेतन मन में इसकी वासना बनी करती कि हम कहीं मरना न जाए यह हमें कुछ हो न जाए तो हम इन पांच चीजों को अगर त्यागते हैं तो ही हम शून्य पर ध्यान कर सकते हैं हमारी बात कहानी शुरू हुई थी कि हम शून्य पर ध्यान कैसे करें तो शून्य पर ध्यान करने के लिए तीन चीज़ें छोड़ना है बाहरी आसरा भितरी आसरा और क्लेश बाहरी आसरे मूर्ति पर ध्यान करना है किसी के चित्र पर ध्यान करना किसी दीपक पर ध्यान करना है। तो हमारे बाहरी सहारे हैं भीतरी सहारा है हमारे अंतकरण की बातें लेकिन क्लेश ये पांच क्लेश हैं जो चित्त के जहर हैं हमारे चित्त को दूषित कर देते हैं ये पांच क्लेश और ये पांचों क्लेश अगर हटते हैं तो हम शून्य पर ध्यान कर सकते अब इसमें अविद्या का रूप क्या है ये भी योगशास्त्रों में लिखा था अविद्या किस रूप में आती है अविद्या इग्नोरेंस जो बोला तो ये किस रूप में आती है चार भ्रम के रूप में आती है। ये चार भ्रम के रूप में अविद्या पर नित्य की ख्याति जो क्षण भर के लिए बुलबुले की तरह है, उस पर नित्य की ख्याति नित्य की ख्याति मतलब नित्य का आरोपण जैसे हमारा शरीर हमको मालूम है कि यहाँ से घर में पहुँचेंगे नहीं सत्य में नहीं मालूम सत्य है कि हमको नहीं मालूम क्योंकि ये भी जानते हैं दूसरों के अनुभव से अरे वो शर्मा जी कल तो मेरे साथ बैठे थे, थे न, घर ले आने के पहले रस्ते में खत्म हो गए जब हमको मालूम ऐसा होता है ना इसके बावजूद हमको लगता है कि नहीं हम तो नहीं मरेंगे सभी को मार देंगे बाकी हम नहीं मरेंगे तो अनित्य पर नित्य की ख्याति ऐसे ही जैसे हम किसी ज़मीन के लिए लड़ भी रहे हैं पच्चीस साल जिंदगी के ख़त्म कर रहे हैं मुकदमेबाजी में लेकिन हम हो सकता है मुकदमा बाद में ख़त्म हो और हम पहले ख़त्म हो जाए और चाहे जितनी लड़े करो जमीन हंसती मैं तो जैसी थी वैसी हूँ न कहीं यहाँ से जाऊँगी ना कहीं, कहीं लूँगी आपस में लड़ो कुछ भी करो तो हम उस अनित्यता को स्वीकार नहीं कर पाते कि हमारा ये जीवन शाश्वत नहीं है इसमें शाश्वत तत्व है वो हमारी चैतन्यता के रूप में है और वो चैतन्यता ना झूठा अहंकार करती है ना मोह करती है ना द्वेष करती है ना मरने से डरती है कि गुमरी नहीं सकती तो ना मरने से डरती तो दुख के यही कारण है संसार में अगर इन दुखों के कारणों को इन पाँच कारणों में आप वर्गीकृत कर कोई सा भी दुख ले लो तो इन पांच कारणों में से किसी कारण से दुख होता है अन्यथा दुख है ही नहीं अगर पांच क्लेशों से हम बच गए तो दुख नाम की चीज़ दुनिया में नहीं हमारे लिए और सबसे बड़ी चीज़ है अविद्या और अविद्या से ही बाकी क्लेश जन्म लेते हैं जैसे अगर हमको वास्तविकता मालूम है कि चेतन रहता तो फिर मोह अपने आप खत्म हो जाए अविद्या गई तो बाकी के क्लेश अपने आप विलीन हो जाते हैं ये अविद्या की फसल है ये सब अविद्या के रूप क्या बताएं उन्होंने अनित्य पर नित्य की ख्याति पहला दूसरा है अशुचि पर शुचिता है ना हम क्या करते हैं इस शरीर की शुचिता के लिए कितने आडंबर करते हैं शरीर की शुचिता के हम कहते हैं कि हमारा शरीर हम बिना स्नान के भगवान को याद नहीं करेंगे है ना और जितनी बातें बोलें उतनी कम है हम शरीर के बारे में लेकिन हम उस पर शुचिता शरीर की शुचिता की बात करते हैं शरीर कभी शुचि हो ही नहीं सकता क्योंकि ये शरीर ही तो समस्त अशुचिता का कारण है जितनी भी अपवित्रता है तन की या मन की उसका कारण तो शरीर ही है और हम उस शरीर की ही शुचिता की बात करें तो अशुचि पर शुचिता की ख्याति दुख पर सुख की ख्याति जो जो हमारे दुख के कारण है उनको हम सुख का कारण समझ लेते हैं जैसे किसी का धन हड़प लिया और बड़े खुश हो गए क्यों खुश हो गए कि मुकदमे में वो हरा नहीं सकता अपना फुल प्रूफ मुकदमा हमने किसी का अधिकार छीन लिया किसी का सुख छीन लिया हमने परफेक्ट प्लानिंग करके किसी का मर्डर कर दिया और ये सोचते हैं कि हम एक सुख को बाजार से ले आए एक सुख सचमुच में हम दुख खरीद लाए क्योंकि जो आप करने जा रहे हो किसी का हक छीन लिया किसी का नुकसान कर दिया किसी की जमीन हड़प ली या सैकड़ों या तो उदाहरण है सैकड़ों ऐसे काम हम कर सकते है ना जो सांसारिक न्यायालय से तो हम बच जाते हैं लेकिन सचमुच में हम अपने लिए दुख उठा लाते हैं सुख भी रखे थे दुख भी रखे थे हमने चुना दुख वाला रास्ता यहीं पर उपनिषद कहते हैं कि श्रेय और प्रेय दो तरह के चुनाव में से एक चुनाव हम कर हर कदम पे, चाहे एक कदम चलो हर कदम पे रास्ता दो भागों में फटता है हर कदम आप थाली में खाना परोसते हो वहाँ पर भी श्रेय और प्रिय चालू हो जाते है कि आपको क्या खाना है आपकी सेहत के हिसाब से क्या नहीं खाना ना ये आपको वहीं तय करना पड़ेगा प्रिय तो यही है कि वो खाओ जो हमारे जीवन मांग रही है श्रेय तो वो है वही खाना चाहिए जो हमारी सेहत के लिए ठीक है ऐसे ही हर जगह पर कहीं पर आप बिना प्रयास के बेईमानी का मिलने को तैयार है और इस बात की गारंटी है कि हमको कोई उंगली नहीं उठा सकता लेकिन फिर वही बात है कि आपको तय करना है कि तुम्हारे लिए श्रेय क्या है और तुम्हारे लिए प्रेय क्या है तो हम इन दो में से जब एक को चुनते हैं तो हम अपना भविष्य खुद लिखते हैं ये स्वतंत्रता मात्र मनुष्य को मिली हुई है आप श्रेय क्या है प्रिय क्या है इनमें से हर कदम पे चुना हर एक दिन कम से कम 100 200 400 बार आपको यह अवसर मिलता है कि हम श्रेय और प्रिय को चुने दो में से एक को चुनाओ करना जब एक को चुन लेते हैं राहत जिंदगी की आगे बढ़ जाती है कुछ मिनट भी नहीं बीतते कि फिर हमको अवसर मिलता है कि हम चुने श्रेय क्या है प्रिय क्या है तो दिन भर यह चलता रहता है और यही हमारी इबारत आगे बढ़ती जाती है कि हमको अगले जन्मों में क्या बनना है और इसी जन्म में भी हमको उत्तरार्ध में क्या भुगतना है तो हम अपना भविष्य खुद लिखते हैं भविष्य का मतलब सिर्फ इस जीवन का नहीं है भविष्य का मतलब होता है जीवन और जन्म जन्मांतर का क्योंकि इस जन्म के बाद में हम उत्तर जीवन की जो बात करते हैं इस जीवन के बाद क्या उसकी इबारत भी हम अपने जीवन में जीते जी लिखते हैं तो हम जब अनात्म पर आत्म का दुख पर सुख का और अशुचि पर शुचिता का और अनित्य पर नित्य का आरोपण करेंगे तो ये चार भ्रम में जीते हैं हाँ। अंत में अनात्म पर आत्मरूप जो आपका शरीर अपना नहीं है आपकी पत्नी अपने नहीं है आपके बच्चे अपने नहीं हैं आपका मकान अपना नहीं है क्योंकि अपना होता तो कभी जाने के पहले एक बार तो पूछता अगर कोई मरता है तो क्या सब अपने वालों से इजाजत लेके मरता है ये ज्ञान की बात है सांसारिक दृष्टिकोण से जब आप आपकी बात करोगे तो आपको मेरी बातें आलोचनात्मक लगेंगी। आप बोलोगे कि क्या पत्नी अपनी नहीं है क्या बच्चे अपने नहीं है बुढ़ापे में कौन काम में आता है क्या मकान अपना नहीं है अगर ऐसा बोलो तो हम कहाँ रहेंगे ये दृष्टिकोण संसार का नहीं है दृष्टिकोण मकान में से बाहर भागने का भी नहीं है ना पत्नी से प्रेम न करने का है ना बच्चों की परवरिश न करने की बात भी नहीं कह रहा हूँ मैं मैं कह रहा हूँ आपके दृष्टिकोण की बात हमारे दृष्टि में क्या है जब दृष्टि में मोह है तो वो अविद्या है दृष्टि में अगर हमारे अपने परिवारजनों के प्रति अपने मकान के प्रति अपने संपत्ति के प्रति तो फिर हम अनात्मा पर आत्म आरोपण कर रहे हैं क्योंकि हमारे आत्म आरोपण से हम ये समझते हैं कि ये मैं हूं और ये मेरा है मेरा का क्या मतलब जो मुझसे अलग नहीं है यानी मैं न केवल मेरा शरीर हूँ बल्कि मैं मेरी संपत्ति हूँ मैं मेरा बच्चा हूँ मैं मेरा मकान हूँ मैं मेरा ज़मीन जायदाद हूँ जब हम ये सब समझने लगते हैं तो हमारी अविद्या का दायरा बढ़ने लगता है अविद्या का मूल दायरा शरीर तक है लेकिन इसका और दायरा जब बढ़ता है तो वो अपना परिवार और अपना मकान और अपनी ज़मीन और अपनी जायदाद इन सबको अपने में समेट लेता है जहाँ तुम किसी को बोलते हो मेरा तो मेरा का मतलब होता है मेरा अभिन्न अंग ये तभी अभिन्न है कि जब आप मरो ये सब साथ में जाना चाहिए ये शरीर जाता नहीं है कोई पत्नी साथ में जाती नहीं है कोई मकान जाता नहीं है और ज़्यादा बैलेंस शीट कुछ वापस साथ में जाता नहीं फिर हम इसको मेरा कैसे कह देते हमारा मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि मुझसे अलग नहीं है मैं जहाँ जाऊँगा वही मेरे साथ रहेंगे लेकिन ये कोई भी तो नहीं ज्यादा साथ हो चाहे कितना लाड़ प्यार कर लो बच्चे को चाहे कितना सवार लो मकान को चाहे कितनी ज़मीन जायदाद इकट्ठी कर लो पर हमारे साथ तो एक तिल का दाना भी नहीं जाता साथ तो फिर हम उस चीज़ को फिर मेरा कैसे कह देते तो यही हमारे अनात्म पर आत्मारोपण है ना कि चार भ्रम हैं हमारे मनुष्य जाति के चार ऐसे भ्रम हैं जिन भ्रमों के कारण अविद्या पलटी जाती है या पुष्ट होती चली जाती है पुष्टता हम ज्ञान की भी कर सकते हैं और अज्ञान की कर सकते हैं और यह दोनों अवसर आपको प्रय श्रेय से लगातार मिलते चले जाते अब अगर हम अविद्या की पुष्टि करते चले जाएंगे तो हमारे क्लेश बढ़ते चले जाएंगे दुख बढ़ते चले जाएंगे और मृत्यु के ठीक पहले हमारे पास दुखों का भंडार होगा और वो भंडार तिल का दाना भला न जाए साथ लेकिन वो भंडार साथ में जाएगा ये हम उसमें गीता जी पढ़ी थी जब भी पढ़ा था कि फूल नहीं जाता है एक बाग से दूसरे बाग में लेकिन उसकी सुगंधी जरूर जाती है एक बगीचे में अगर फूल लगा दो आप रात रानी के तो रात को उसकी जब हवा चलेगी तो वो किलोमीटर दूर भी आपको उसकी खुशबू सुनाए सुन ले, ले तो वायु जिस तरीके से गंध को ले जाती है वैसे ही पुरिया आपके कर्मों को ले जाता है और वह आगे जाके पटक देगा उन कर्मों की पोटली को इकट्ठी जैसे कि वैसे हमने अगर दुख इकट्ठे करे दुख इकट्ठे करने के ये कारण अविद्या में जीना चार भ्रमों में जीना मतलब अस्मिता राग द्वेष और अभिनिवेश इन पांच क्लेशों को अगर हम इकट्ठा करके चलते हैं तो मृत्यु पर्यंत जिंदगी मृत्यु के बाद की ज़िंदगी या हमारी वर्तमान जिंदगी का उत्तरार्ध भी हम दुखों के महासागर में डाल देते हैं फिर हम जब हमको दुख मिलते हैं इस जीवन में तो हम कभी भगवान को दोष देते हैं भगवान मैं तो आपकी इतनी सेवा करते हो मेरे को ऐसा दुष्ट लूँगा क्या मैंने तो कभी किसी का किनका भी नहीं चुराया ऐसा क्यों हो गया लेकिन ऐसा कुछ नहीं कुछ न कुछ तो हमने किया है जो हमारी या तो जानकारी में है और हम मोहवश मोह का मतलब होता है इग्नोरेंस और गुरुदेव मोह का मतलब बोलते हैं अंधत्व आँख बंद है तुम्हारी निगाह से दिख कुछ नहीं रहा है इसलिए खुद के कर्मों को देखना सबसे कठिन है इसलिए हम कहते हैं हमने कुछ नहीं किया हमने जो कुछ किया है हमसे बेहतर कोई नहीं जानता लेकिन हम फिर भी कहते हैं हमने ऐसा कुछ नहीं किया तो जब हम ऐसा दुख आन पड़ता है उस समय या तो भगवान को दोष देते हैं या लोगों को इसने मुझे दुख दिया सचमुच में जब कोई दुख देता है आपको तो एक श्लोक हमारे गुरुदेव सुनाते थे कि ना आपको कोई दुख दे सकता है ना आपको कोई सुख दे सकता है ना आपका सुख कोई छीन सकता है ना कोई आपका दुख दूर कर सकता है सुख और दुख के रूप में मात्र व्यक्ति अपने अपने कर्मों को भरते ना तो कोई सुख दे सकता है आपको न दुख दे सकता है ना सुख दुख आपसे छीन सकता है जो आपको सुख देता हुआ प्रतीत होता है जो आपको दुख देता हुआ प्रतीत होता है वो निमित्त है और वो वास्तव में परमेश्वर है अगर आपको किसी ने आके दुख दिया तो वह आपके कर्मों का परिणाम है जो परमेश्वर ने वो रूप धर के आपको दिया आपके घर चोरी हुई चोर नहीं आया वो परमेश्वर आया था जिसने आपका धन हड़प लिया क्योंकि वो आपके प्रारब्ध में आपने लिखवाया था खुद ही लिखवाया था कि मेरे घर चोरी हो इसलिए जो वर्तमान में हमको जो कष्ट होते हैं उनके जड़ या तो इस जन्म के किसी कर्म से जुड़ी है या किसी पूर्व जन्म के कर्म से जुड़ी है लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि अकारण कोई सुख मिले या अकारण कोई दुख मिले तो ये पांच कारण अगर हम समझ लें इनको और इन पर चिंतन करें कि ये क्लेश को हम दूर करें तब हम शून्य पर ध्यान करने का अधिकार होते हैं तो अभी जैसे ये पहला है प्रणवादि समोच्चारा या न प्रणव के उच्चारण ठीक से उच्चारण प्रणव आदि का मतलब जो और भी प्रणव है वो जैसे मूल प्रणव क्या है ओम दूसरे प्रणव क्या है शिव प्रणव है हु शाक्त प्रणव है ह्रिम तो आप इनमें से किसी का भी उच्चारण कर सकते हो और उसका ठीक से उच्चारण जब करते हैं तो उसके हिस्से हो जाते हैं जैसे ओम का हिस्सा होता है अ उ म, -म। और ये म का जो उच्चारण है वो पहले बहुत स्थूल फिर सूक्ष्मतर फिर सूक्ष्मत और अंत में सूक्ष्मतम होते हुए मानसिक रूप से चलने लगता है इसको बोलते हैं प्लूतांत है ना जो हमारा उच्चारण था वो धीमे होते होते होते कब वो मानसिक स्तर तक पहुंच के हमको पता नहीं क्योंकि हम उस धागे को लगातार जानते हैं कि वो कान में सुनते सुनते सिर्फ मन में चलने लगा कान से सुनना बंद हो गया उसका लेकिन मन में चलने लगा तो वो तो बोलते हैं उसको और उस स्थिति में अगर हम उस उच्चारण पर पूरी तरह से गहराई से ध्यान दें तो उसी में हमको आत्म साक्षात्कार हो सकता है भैरव स्वरूपता आ सकता आप ओम का जब उच्चारण करें और उसके प्लुतांत के समय यानी जब उसका उच्चारण मध्य होते होते होते मानसिक चला जाता है उस समय अगर शून्य पर ध्यान दें शून्य का मतलब बाहरी या भीतरी आश्रय से मुक्त और किसी क्लेश से मुक्त उस समय आप मात्र शांत और आनंद में हो उस समय न तो मन में किसी के प्रति मोह हो न किसी के प्रति द्वेष हो न मृत्यु का डर हो न शरीर का अहंकार हो या मन बुद्धि का या हमारे किसी योगी होने का अहंकार हो तो उसी स्थिति में आत्म साक्षात्कार संभव है ये हमारे योगी कहते हैं ये सोलहवा हमारा जो सूत्र अगला सूत्र है ये वर्णस्य इस सूत्र में इस सूत्र को हल्का सा पिछली बार बात करी थी अपन कि जब किसी शब्द को उच्चारण करते आप शांत जगह बैठ जाओ जहाँ पर कि कोई डिस्टरबेंस नहीं है कोई हलचल नहीं है कोई ध्यान खींचने वाला कोई नहीं है तो उस स्थिति में शांत तो शून्य का ध्यान करो पहले और शून्य का ध्यान क्योंकि बार बार आएगा इसलिए अपने पहले शून्य को समझने की कोशिश करिए कि कोई बिना आश्रय का ध्यान तो बिना शून्य का मतलब बिना किसी वस्तु के बाहरी या भीतरी आश्रय के शून्य का ध्यान करें और एक शब्द का उच्चारण करें जैसे राम फिर चुप हो फिर शून्य का ध्यान अब इससे आत्म साक्षात्कार हो सकता है क्यों हो सकता है सिद्धांतिक रूप से हम इसको समझें कि जब आप शून्य का ध्यान कर रहे थे और एकाएक बोले राम वो राम कहाँ से आया वो राम बोलो श्याम बोलो कुछ भी बोलो कोई भी शब्द उससे कोई दिक्कत नहीं वो शब्द कहाँ से आया वो शब्द तो शून्य से आया और कहाँ चला गया वापस शून्य में चला गया शून्य का ध्यान करते करते एक-एक शब्द का उच्चारण हुआ और वापस शांत हो तो शब्द कहाँ चला गया शून्य से आया था शून्य में चला गया अगर हम उसको उस तरीके से भी सोचें हमारे सूत्र की जो भाषा है उसके अनुसंधान करेंगे शब्द कहाँ से आया तो शब्द गले से आया था गले में क्यों आया क्योंकि यहाँ की मांसपेशियों को राम बोलने का ऑर्डर हुआ था कि राम बोलो उन मांसपेशियों को राम बोलने का आदेश किसने दिया बुद्धि ने दिया बुद्धि ने, ने क्यों आदेश दिया क्योंकि मन ने प्रस्ताव रखा था मन ने कई प्रस्ताव रखे थे राम बोले कि श्याम बोले कि कुछ नहीं बोले मन ने तय किया कि चलो राम बोलते तो जैसे ही मन ने प्रस्ताव रखा बुद्धि ने तय किया और बुद्धि जो तय करती है वो आदेश शरीर को देती उसके पीछे चले कि मन ने प्रस्ताव कैसे रखा क्या मन को प्रस्ताव रखने का कोई अधिकार था अगर यहाँ पर कोई कलेक्टर साहब हैं और इस जिले के बारे में कोई अधिकार कोई प्रस्ताव रखें तो वो अधिकार कैसे है उनको उनको नहीं है वो कलेक्टर की कुर्सी को अधिकार है उनको बिल्कुल अधिकार नहीं एक व्यक्ति के हिस्से से कोई अधिकार नहीं है लेकिन कलेक्टर के हिस्से से अधिकार ऐसे ही मन को तब अधिकार है जब वो प्राण से प्राणित है जब उसके पीछे प्राण खड़ा है प्राण की शक्ति खड़ी है तो मन की चक्की चल रही है लगातार प्रस्ताव पैदा हो रहे हैं उसमें लेकिन अगर पीछे प्राण नहीं होता तो मन शांत हो जाएगा मन किसी काम का ही नहीं तो इसका मतलब वो प्रस्ताव कहाँ से आया राम बोलने का प्राण से आया प्राण से मन में आया मन से बुद्धि में आया बुद्धि से गले में आया गले से बाहर आया तो ये प्राण से आया पर ये प्राण से कैसे आया ये प्राण को किसने अधिकार दिया कि मन को चला दे तो प्राण का प्राण कौन है प्राण को किसने प्राणित किया प्राण को किसने जीवंत बनाया वो हमारा चैतन्य है क्योंकि हम हमारे भीतर जो चैतन्यता है उसी से प्राण प्राणित है हमने उधर से भी पढ़ो तो वो प्रात संवित परिणत है ना सबसे पहले चैतन्य से प्राण बनता है संवित यानी चैतन्य संवित से सबसे पहले प्राण बनता है प्राण से ये शरीर चलता है प्राण की ऊर्जा से शरीर जब तक ये प्राण है जब तक वो चैतन्यता को इसमें पकड़े रखता प्राण चले गए चेतन्यता भी चले जाती है, और शरीर निर्जीव हो जाता है। इसलिए अब हम इसको ट्रेस कर रहे हैं कि राम बोले तो कहाँ से आया गले से आया बुद्धि से आया मन से आया प्राण से आया चेतना से आया लेकिन ये मजेदार बात है कि आप कुछ भी चीज़ को पीछे ट्रेस करो उल्टी दिशा में चलते जाओ संसार कहां से आया ये कंकर कहां से आया बात कहां से आई विचार कहां से आया आदमी कहां से आया दुख कहां से आया सुख कहां से आया किसी भी चीज को पकड़ के उल्टी तरफ से चलो कहां से आया इसके प्रश्न का जवाब चैतन्य पे जाके खत्म हो जाए तभी बोलते हैं चैतन्य महात्मा यह चैतन्यता अंतिम सत्य तुम इस प्रश्नों को कभी मत पूछना कि चैतन्य कहां से आया ऐसा ही प्रश्न पूछने के पहले याग्ञवल ने गार्गी को चेतावनी दे दी कि हे लड़की उन्होंने ऐसे ही रिवर्स प्रश्न पूछा थे ये कहा से आए ये किससे औतप्रोत है ब्रह्मलोक किससे औतप्रोत है उनका स्वर्ग स्वर्गलोक किससे औतप्रोत है उन्होंने बोला चंद्रलोक चंद्रलोक किससे औतप्रोत है उनका सूर्यलोक है सूर्यलोक किससे ओतप्रोत है ब्रह्म से इस तरह वो प्रश्न पूछते चली गए और अंत में जब वो ब्रह्म पर आ गए तो उन्होंने जवाब दिया कि वो ब्रह्म से ओतप्रोत है लेकिन हे लड़की इसके आगे प्रश्न न पूछना क्योंकि अगर इसके आगे प्रश्न पूछा तो तुम्हारा सिर गर्दन से अलग हो जाएगा इससे बेहतर कोई जवाब ही नहीं हो सकता क्योंकि अति प्रश्न हो जाता है इसके बाद क्योंकि यह श्रृंखला कहीं तो अंत हो जाएगा इस श्रृंखला का हम कहते हैं हमारे पिताजी कौन उसके पिताजी कौन उसके पिताजी कौन उसके पिताजी कौन उसके पिताजी कौन चलने दो ये श्रृंखला जब तक आपको नाम याद है लेकिन यह श्रृंखला का अंत कहां होगा कहीं तो होगा श्रृंखला अनंत नहीं है संसार में जो कुछ है उस सबका अंत है तो ये श्रृंखला का भी अंत है और यह श्रृंखला का अंत कहां हो जाता है परश में या चैतन्य में जाके अंत हो जाता है क्योंकि इसलिए हम उसको आदि पुरुष कह सकते हैं आदि गुरु कह सकते हैं या चैतन्य कह सकते हैं या सबका पिता कह सकते हैं परम पिता कह सकते हैं तो वो ही एक अंतिम सत्य है जहां पर किसी भी श्रृंखला का अंत तो होता है चाहे हम बोले राम बोले तो कहां से आया हम बोले श्याम बोले तो कहां से आया ये विचार कहां से है, व्यक्ति कहां से है, कंकर कहा से आया संसार कहां से आया कुछ भी प्रश्न हो वो वहीं से आया क्योंकि किसी भी विचार वस्तु शरीर या दृश्य अदृश्य चीज की भावी या वर्तमान या भूत सबका स्रोत नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी धनात्मक या ऋणात्मक संख्या माइनस टू कहाँ से आया धनात्मक दो कहाँ से आया उन सबको अगर हम प्रेस करेंगे तो वो शिव पर जाकर वो शंकरा समाप्त हो जाती है या परशिव पर जाकर समाप्त होती या चैतन्य पर जाकर समाप्त हो जाता है जा जा अब ये हमारी मर्जी उसका क्या नाम देते हैं क्योंकि उसने तो अपना स्वयं का नाम कोई रखा नहीं हमारी इच्छा है हम उसको शिव बोलें लेकिन सबसे अच्छा चैतन्य बोले क्योंकि उसका काम ही सबको चेतन करने का सबको अस्तित्व लाने का काम उसी का है इसलिए हम उसको सबसे अच्छा नाम है चैतन्य तो चैतन्य ही सबका अंतिम सत्य है इसलिए हम बोलते हैं चैतन्यम आत्मा शिव सूत्र का पहला सूत्र यही है चैतन्यम आत्मा यानी हम किसी भी चीज को कहीं से भी ट्रेस करें उसके स्रोत की तरफ ले जाए कि वो कहाँ से आया हम आप कहें आप कहाँ से आए तो हम कहते हैं मैं अभी इंदौर से आ रहा हूँ लेकिन फिर इंदौर कहाँ से आए हम कहीं पर भी किसी भी ट्रेस चीज को ट्रेस करें पीछे पीछे पीछे पीछे तो हम ले जाएंगे चेतन्य तक पहुंच जाएंगे तो हम जब एक शब्द का उच्चारण करते हैं शून्य पर ध्यान करते हुए और शब्द फिर वो शून्य में विलीन हो जाता है कि कितना सरल तरीका ऋषियों ने बताया आप शांत चित्त बैठ गए कमरे में सुबह पांच बजे उठ गए बैठ गए आप शांत शून्य पर ध्यान कर रहे हैं विचारों से शून्य होने की कोशिश करते हुए बोल दिया प्राम और ये प्रयास करते करते एकाएक किसी दिन आपको आत्मा साक्षात्कार हो ही जाएगा आपकी गंभीरता जितनी है इस बात को समझने की उतनी आसानी से इससे आसान क्या तरीका हो सकता है इससे शिव सूत्र के तरीकों में कोई लंबी चौड़ी वस्तुओं की या इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत नहीं मात्र जरूरत है तो आपकी जागरूकता आपकी अवेयरनेस की अलर्टनेस की जरूरत है आप अलर्ट होकर अगर आप बोलेंगे राम तो आप ये कहाँ से आया और कहाँ चला गया इसके पहले हमने एक पढ़ा था आँख के ऊपर दबाव डालो तो हमको एक प्रकाश दिखता है अब पूरे अंधेरे के अंदर पूरा अंधेरा कर लो आँख हाँ? आँख पर दबाव डालो साइड में हाथ से उठने के डालो अभी भी करके देखो आप तो आपको दिखाई देगा एक लाइट एक रिंग दिखाई देगी प्रकाश की इसको धामांत तो बोलते धाम है, बोलते हैं धाम है ना ये प्रकाश कहाँ कहाँ से आया बाहर तो प्रकाश ही नहीं आंखें बंद है फिर प्रकाश कहाँ से आया ये हमारा मित्र प्रकाश है जैसे कान बंद करने से अंदर हमको नाद सुनाई देता है वो भीतरी नाद है ऐसे ये भीतरी प्रकाश है और इस पर ध्यान करें तो भी हमको आत्मसाक्षात्कार हो जाता है शीर्ष रूपता है भैरवरूपता आ जाती है। क्यों आ जाती क्योंकि ये प्रकाश कहाँ से आया था वही ट्रेस करते जाओ चैतन्य से आया और जब हम उंगली हटाते काम विलीन हो गया चैतन्य में वापस चला गया जहां से निकला तो वहीं वापस चला गया तो इस तरह हमको हमारे चैतन्यता का बोध होने के लिए शून्य को समझना जरूरी है तो, और हमको ये समझना जरूरी है कि तो सब कुछ वहीं से आता है और सब कुछ वही चला जाता वहीं से निकला सब कुछ और अंत में वहीं चला जाता इस बीच में जब वो निकलता है तो हमको स्वतंत्रता देता है हम घमंड करें अहंकार करें मोह करें द्वेष करें दूसरों का धन हट रोजाना हर कदम पर दिन में 200 बार अपना भविष्य लिखें कि हमको क्या मिलना है हजारों बार हम निर्णय लें कि हमारे भविष्य में क्या हो तो वो जब हम उस शोभ से बाहर आ तभी हम शांत चित्तता को समझ सकते निर्विचार होकर जब आप किसी शांत जगह बैठे और एक शब्द का उच्चारण होगा था पिछली बार एक और बात पढ़ी थी कि एक दीपक को देखते चले जाएं वो लौ जब बुझती बूझती बूझती बुझती चली जाती और लगातार हमारा ध्यान जब उस पर होता है तो हमको आत्मबोध हो है क्योंकि वो दीपक के लव दीपक जलने के पहले जहाँ से आई थी बुझने के वहीं चली गई इसको रिट्रेस कर लो आप चैतन्यता से आई थी वापस चैतन्यता में चलेगी इसलिए उसकी बुष्टि भी लव को जब हम देखते हैं तो भी हमें भैरवरूपता का बोध होने लगता है अब इससे अगला है तंत्रादिवाद्य शब्देशु जब हम इसको आप चाहें तो पूरी उसमें पढ़ सकते हैं आपके पास सबके पास प्रिंटेड है तंत्रादिवाद्य शब्देशु ये वाली जो धारणा है इसमें कितना सिंपल सी बात है कि जैसे आपने एक तारा का नाम सुना जिसमें एक तार होता है बहुत सारे उस पर उंगली से आपने नाखन से भी बजा दिला तो अब उसके तार को तो हल्का सा छेड़ दो खाली है छेड़ने के पहले पूरा वातावरण शांत आप शांत ध्यान कर रहे हैं एक तार छेड़ा अब क्या होगा एकदम तन्... वो पहले बहुत जोर की आवाज होगी और आवाज का तरंग देर दैर्घ्य तो उतना ही रहेगा लेकिन उसका एम्पलीट्यूड जिसका कम होता चला जाएगा कम होते होते होते होते वो हो मन में बजने लगेगा जब आप लगातार उस पर ध्यान देंगे तो बहुत महीन होता चला जाएगा बहुत महीन होता चला जाएगा और अंत में वो हमारे मानसिक रूप से सुनाई देने लगेगा और जब हम उस पर सतत ध्यान करेंगे कितना सिंपल तरीका है खाली तार को छेड़ दिया बस और उस तार को छेड़ने से आरंभ में तेज आवाज़ सुनाई देगी और वो आवाज़ अनंत में विलीन हो जाएगी कहाँ से आई थी वो आवाज़ चैतन्य से आई थी चैतन्य में विलीन हो गई और जब हम मान लो उज्जैन गए हैं घर आना है हमारे पास शायद कोई साधन नहीं है और कोई उज्जैन से महेश्वर आ रहा है और गाड़ी में जगह तो हम क्या बोलेंगे हमको भी बिठा ले हमको भी घर वहीं जाना है उज्जैन नहीं जाना है अगर हमारे को चैतन्य से मिलना है और ये आवाज़ चैतन्य तक जा रही है चैतन्य में तो मिली होने जा रही है हम क्या करेंगे हम भी इस आवाज के साथ में होलेंगे हम भी चैतन्य तक पहुँच जाएंगे हमको इस चैतन्य के साथ ही तो चैतन्य इस आवाज़ के साथ चैतन्य तक जाना है वो दीपक बुझता हुआ कहाँ जा रहा है वो भी चैतन्य में जा रहा है तो बुझते हुए दीपक के साथ भी हम क्या बोलेंगे तो वो चैतन्य में जा रहा है हम भी उसके साथ चैतन्य में चले जाएंगे आप बोलोगे हम तो यहीं बैठे रहेंगे ये तो हमारा शरीर बैठे रहेगा हमारा बौध तो चैतन्य तक पहुँचे हमारा जो एहसास है जो अनुमान है जो हृदय का अनुभव है वो चैतन्य तक पहुँच चाहे को तार बजाओ या एक और तरीका है घर में मान लो एक तारा नहीं है तो एक बर्तन ले लो उस बर्तन के ऊपर उंगली से बजा दो आप वैसे बजेगा काफ़ी दर बजता रहेगा वो पर वो कब बंद हो जाएगा पता नहीं लगेगा वो अब हमारे भीतर बजने लगे एक थाली को बजा लो आप शांत वातावरण के बीच तो वो बजने लगेगी थाली और बजते बजते बजते बजते धीमे होते हुए वो शांत कब हो जाएगी हमको पता नहीं क्योंकि लगातार उस पर ध्यान देंगे तो फिर मन के अंदर बजने लगे एक वाइब्रेटर आता है उसको बजा के आप यहाँ लगा दें काम के पीछे तो आपको सुनाई देगा सुनाई देगा लेकिन आप कब सुनाई देना बंद होता है कई बार हम नहीं बता पाते क्योंकि वो हमारे मन में बजने लग जाता है वहाँ बाहर से बंद हो जाता है लेकिन मन में बजना वो कहाँ जा रहा है वो चैतन्य की यात्रा पर जा रहा है और हम भी उसके पीछे पीछे चल रहे तो हम भी काम पहुंच जाएंगे हम भी उस चैतन्य के पास पहुंच जाएंगे इसलिए हम हर उस चीज को पकड़ रहे हैं जो चैतन्य तक जा रही है अगर हमको जाना है उज्जैन और उज्जैन गाड़ी जा रही है तो बैठ जाओगे इसमें वो उसके साथ हम भी पहुंच जाएंगे तो बुझते हुए दीपक की लव चैतन्य तक जा रही बंद होता हुआ एक संगीत चैतन्य तक जा रहा एक बोला हुआ शब्द चैतन्य तक जा रहा तो उस यात्रा में शून्य से आया है और शून्य तक जा रहा है तो हम भी तो शून्य से आए हैं अब हमको भी शून्य तक जाना है तो आए उस रास्ते को तो हम बोल गए लेकिन जो ये शून्य तक जा रहा है इस रास्ते से हम भी शून्य तक जा सकते हैं लेकिन इस शून्य तक के जाने के लिए हमको एक सहारा मिल गया अब हम उसके पीछे पीछे शून्य तक जा सकते हैं तो और आगे सूत्रों को लेने का समय आज नहीं है घंटा हो गया हमारा लेकिन मूल बातों का हम अति संक्षिप्त में एक मिनट में दोहरा लें कि हमारे हृदय में जितने क्षोभ कम होंगे हम ध्यान उतना अच्छा कर सकें क्षोभ का मतलब क्या अंदर की हमारे चित्त की हलचल हमारा चित्त ही हमारे ध्यान में बाधक और चित्त की हलचल कब कम हो सकेगी जब हम इन क्लेशों से मुक्त होंगे तभी चित्त शांत होगा चित्त प्रसन्न होगा आनंदित चित्त शांत होता है दुखी चित्त हमेशा चंचल होता है। तो चंचलता जब कम करनी है तो उसको क्लेशों से मुक्त करना है जब क्लेशों से मुक्त होता है तो संसार से लोगों उसकी अपेक्षा कम हो जाती है वरन वो क्या करने लगता है संसार को प्रेम देने लगता है संसार को प्रेम देना अलग चीज़ है मोह करना अलग चीज़ है दोनों में जबरदस्त फर्क है प्रेम और झुंठक चलता है जो तो सबको अपने में समा है। मोह एक पिरामिड है जिसके टॉप पर आप बैठे हो अपने आप को प्रेम करते हो फिर उसके बाद में आपकी पत्नी को फिर आपके बच्चों को फिर आपके भतीजे को फिर उसके बाद में आपके भाईजे इस तरीके से आप धीरे धीरे धीरे धीरे उसके मोह के दायरे को समेट दे, दूर करते चले जाते हो ना उसके बाद आपको एक विदेशी और एक हिंदुस्तानी की तुलना करोगे तब हिंदुस्तानी को प्रेम करोगे उसको नहीं करोगे प्रेम नहीं मोह है इस तरह जब हम इस चीज़ को सम क्लेश को समझ लेते हैं और क्लेश का जब हम विस्तार से हृदय में इसको त्याग के बारे में निर्णय ले लेते हैं तो हम इससे आसानी से मुक्त भी हो सकते हैं और जब हम ये मुक्त होते हैं तो हमारा चित्त शांत होता है तब हम शून्य पर ध्यान करने की पात्रता अच्छी तरह से कर सकते तो आज का इतना गुरु नारायण नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण नारायण गुरु नारायण सतगुरु की जय सखी सरकार की जय करुणतार की जय